भारतीय दर्शन वैशेषिक दर्शन संसार में जितनी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं सभी उत्पन्न हुए जीवों के भोग के लिए ही हैं अपने पूर्वजन्म के कर्मों के प्रभाव से जीव संसार में उत्पन्न होता है एक विशेष प्रकार के कर्मों का भोग करने के लिए एक जीव उत्पन्न होता है उसी प्रकार भोग के अनुकूल उसके शरीर योनि कुल देश आदि सभी होते हैं जब वह विशेष भोग समाप्त हो जाता है तब उसकी मृत्यु होती है इसी प्रकार अपने अपने भोग के समाप्त होने पर सभी जीवों की मृत्यु होती है संघार की प्रक्रिया संघार के लिए भी एक क्रम है कार्य द्रव्य में अर्थात घट में प्रहार के कारण उसके अवयवों में एक क्रिया उत्पन्न होती है उस क्रिया से उसके अवजवों में विभाग होता है विभाग से अवजबी घट के आरंभक संयोगों का नाश होता है और फिर घट नष्ट हो जाता है इसी क्रम से ईश्वर की इच्छा से समस्त कार्य द्रव्यों का एक समय नाश हो जाता है इसके इस स्पष्ट है कि असमवायी कारण के नाश से कार्य द्रव्य का नाश होता है कभी समवायि कारण के नाश से भी कार्य द्रव्य का नाश होता है ऊपर न्यायमत के अनुसार संहार की प्रक्रिया कही गई है वैशेषिक मत में यष्टि के प्रहार से घट के परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है उससे उस घट के द्वैगुण के दो परमाणुओं के बीच में जो संयोग है उसका नाश होता है तब द्वैगुण का नाश होता है तब तीन संख्या का नाश पाश्चात ऋतु रे, तेणु का नाश इस क्रम से घट का अंत में नाश होता है इनका यह है कि बिना कारण के नाश हुए कार्य का नाश नहीं हो सकता अतएव सृष्टि की तरह संघार के लिए भी परमाणु में ही क्रिया उत्पन्न होती है और परमाणु तो नित्य है उसका नाश नहीं होता किंतु दो परमाणुओं के संयोग का नाश होता है और फिर उससे उत्पन्न दैणुक रूप कार्य का तथा उसी क्रम से त्रैणुक एवं चतुर्णुख तथा अन्य कार्यों का भी नाश होता है न्यायिक लोग स्थूल दृष्टि के अनुसार इतना सूक्ष्म विचार नहीं करते उनके मत में आघात मात्र से ही एक बारगी स्थूल द्रव्य नष्ट हो जाता है कार्य द्रव्य का नाश होने पर उसके गुण नष्ट हो जाते हैं इसमें भी पूर्ववत दो मत हैं जिनका निरूपण पाकज प्रक्रिया में किया गया है ज्ञान का विचार न्याय मत की तरह वैशेषिक में भी बुद्धि उपलब्धि ज्ञान तथा प्रत्यय ये समान अर्थ के बोधक शब्द हैं अन्य दर्शनों में ये सभी शब्द भिन्न भिन्न पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं बुद्ध के अनेक भेद होते हैं पर भी प्रधान रूप से इसके भी दो भेद हैं विद्या और अविद्या अविद्या के चार भेद हैं संशय विपर्य अन्यवसाय तथा स्वप्न अविद्या के भेद संशय तथा विपर्य का निरूपण न्याय में किया गया है वैश्विक मत में इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है अनिश्चयात्मक ज्ञान को अनध्यवसाय कहते हैं जैसे कटहल को देखकर वाहक को एक सासना आदि से युक्त गाय को देखकर नारिकेल द्वीपवासियों के मन में शंका होती है कि यह क्या है दिन भर कार्य करने से शरीर के सभी अंग थक जाते हैं इनको विश्राम की अपेक्षा होती है इंद्रियाँ विशेषकर थक जाती हैं और मन में लीन हो जाती हैं फिर वह मनोवाह नाड़ी के द्वारा पूरी तत्व नाड़ी में विश्राम के लिए चला जाता है वहां पहुंचने के पहले पूर्व कर्मों के संस्कारों के कारण तथा बात पित्त और कप इन तीनों के वैषम्य के कारण अदृष्ट के सहारे उस समय मन को अनेक प्रकार के विषयों का प्रत्यक्ष होता है जिसे स्वप्न ज्ञान कहते हैं स्वप्न कभी मिथ्या और कभी सत्य भी होता है यह इतना ध्यान में रखना चाहिए कि वैशेषिक मत में ज्ञान के अंतर्गत ही अविद्या को रखा है और इसीलिए अविद्या को मिथ्या ज्ञान कहते हैं बहुतों का कहना है कि ये दोनों शब्द परस्पर विरुद्ध हैं जो मिथ्या है वह ज्ञान नहीं कहा जा सकता और जो ज्ञान है वह कदापि मिथ्या नहीं कहा जा सकता विद्या की चार प्रकार है प्रत्यक्ष अनुमान स्मृति तथा आर्श यह ध्यान में रखना है कि न्याय में स्मृति को यथार्थ ज्ञान नहीं कहा है वह तो ज्ञात का ही ज्ञान है इसी प्रकार आर्श ज्ञान भी न्यायिक नहीं मानते न्यायिकों के शब्द या आगम को अनुमान में तथा उपमान को प्रत्यक्ष में वैशेषिकों ने अंतर्भूत किया है वेद के रचने वाले ऋषियों को भूत तथा भविष्य का ज्ञान प्रत्यक्ष के समान होता है उसमें इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं रहती यह प्रतिभ प्रतिभा से ज्ञान या आर्ष ज्ञान कहलाता है यह ज्ञान विशुद्ध अंतःकरण वाले जीव में भी कभी कभी हो जाता है जैसे एक पवित्र कन्या कहती है कल मेरे भाई आएंगे, और सचमुच कल उसके भाई आ ही जाते हैं यह प्रतिभा ज्ञान है प्रत्यक्ष और अनुमान के विचार में दोनों दर्शनों में कोई भी मतभेद नहीं है इसलिए पुनः इनका विचार यहाँ नहीं किया गया कर्म का बहुत विस्तृत विवेचन वैशेषिक दर्शन में किया गया है न्याय दर्शन में कहे गए कर्म के पांच भेदों को ये लोग भी उन्हीं अर्थों में स्वीकार करते हैं कायिक चेष्टाओं को ही वस्तुतः इन लोगों ने कर्म कहा है फिर भी सभी चेष्टाएँ प्रयत्न के तारतम्य से ही होती है अति वैशेषिक दर्शन में उक्त पांच भेदों के प्रत्येक के साथ साथ तथा परंपरा में प्रयत्न के संबंध में कोई कर्म प्रयत्न पूर्वक होते हैं जिन्हें सत्प्रय्यय कर्म कहते हैं कोई बिना प्रयत्न के होते हैं जिन्हें असत प्रत्यय कर्म कहते हैं इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे कर्म होते हैं जैसे पृथ्वी आदि महाभूतों में जो बिना किसी प्रयत्न के होते हैं उन्हें अप्रत्यय कर्म कहते हैं इन सब बातों को देखकर यह स्पष्ट है कि वैशेषिक मत में तत्वों का बहुत सूक्ष्म विचार है फिर भी सांसारिक विषयों में न्याय के मत से वैशेषिक बहुत सहमत है अतय ये दोनों समान तंत्र कहे जाते हैं